ईटी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है अक्षर पर आधारित कार्यक्रम आज का अक्षर है क तो आइए सुनते हैं क क की कहानी <laughs> तो दोस्तों आज हम काका -का की कहानी सुनेंगे काका का की अरे काका कौन है तो आज तो सही अरे अरे काका का नहीं क क क का, का की कहानी हम समझे क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा ठीक से बताओ ना <laughs> हा, हा हा तो सुनो एक थी छोटी सी प्यारी सी लड़की नाम था कमला क से कमला का, कमला? का से कमला हां क से कमला आप तो काका की कहानी सुनाने वाले थे आप तो कमला की कहानी सुना रहे हो अब फुतु सुना रहे हो अरे नहीं नहीं गुड़िया सुनो तो सही तो हुआ क्या हम कमला के पास एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता था क से कुत्ता एकदम काला कुत्ता काला कुत्ता वो काटता नहीं था मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है हमको भी डर लगता है <laughs> अरे नहीं नहीं बच्चों वो कुत्ता काटता नहीं था हम समझ गए कुत्ता कमला तो को काटता नहीं था <laughs> हां वो कुत्ता काटता नहीं था कमला कुत्ते को कालू कहती थी और उसे बहुत प्यार करती थी हां तो बताओ कमला कुत्ते को क्या कहती थी क्या कहती थी कालू कालू कमला साथ-साथ और कालू साथ-साथ खेलते थे पता कैसे खेलते थे कमला कालू से कहती कालू आजा आजा आजा और कुत्ता भौंकता अब मुझे पकड़ो पकड़ो हार गए ना हार गए तो बच्चों वो लोग ऐसे खेलते थे हु? कितना मजा आता होगा ना दोनों को हां बिल्कुल और कालू कमला के घर की देखभाल भी करता अगर कोई जान पहचान का ना होता तो भौंक भौंक कर शोर मचा देता कैसे शोर मचाता भौं भौं भौं भौं भौं भौं शाबाश तो भाई बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था कालू बहुत ही प्यारा और हां एक चोर था उसका नाम था कुंदन क्या नाम था कुंदन कुंदन हां कुंदन वो कमला के घर चोरी करना चाहता था रात को चुपके चुपके आता तो वू वू वू वू ना कालू भौंक-भौंक कर शोर मचा देता और सब उठ जाते और फिर फिर क्या होता और चोर भाग जाता हां <गाँ> चोर भाग जाता हां चोर भाग जाता दुम दबाकर भाग जाता अरे पर काका की कहानी का क्या हुआ <गाँगाँ> बताता हूं बताता हूं भाई तुम सुनो तो सही कुंदन ने सोचा क्यों ना कालू कोई चुरा ले कालू नहीं होगा तो वो रात को चुपचाप चोरी कर लेगा कुंदन ने कालू को चुरा लिया कुंदन ने कालू को चुरा लिया अरे रुको रुको भाई पहले मुझे ये बताओ कि क से कमला के पास क्या था क से कुत्ता शाबाश और क से कुत्ते का नाम क्या था कालू बिल्कुल सही कहा राहुल ने क से कालू अब तुम्हारी समझ में आया कि क से कुत्ता और क से कालू और बताओ क से चोर का क्या नाम था क से चोर का नाम क्या था कुंदन हां <laughs> तो भाई कुंदन कालू को चुराना चाहता था समझ गए चोर ने सोचा हम hm, मैं कालू के मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा कालू भूख नहीं पाएगा फिर मैं उसे चुराकर ले जाऊंगा हां यही ठीक रहेगा कहां है कालू कहां है कालू हां पूरा पूरा पूरा मैं कपड़ा इसके मुंह पर बांध देता हूं हां ए क्या हुआ बताओ कुंदन निकालू को चिल्ला दिया अरे नहीं बल्कि कालू ने कुंदन को काट खाया <laughs> कैसे काटा बोलो कैसे काटा आ आ आ हां हां तो बच्चों ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ सोचो चोर को पकड़ लिया नहीं गलत बल्कि कुंदन ने खुद शोर मचा-मचाकर लोगों को जगा दिया तो दोस्तों तो इस तरह से सब लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया कैसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो कल कुछ रहेगा हां और फिर आखिर में चोर जेल चला गया तो बच्चों कैसी लगी कहानी बताओ अच्छी लगी अच्छी जिसको अच्छी लगी वो बजाएगा ताली बजाओ कासे कमला साथा कुत्ता कसे कुत्ता कसे कुत्ता कमला का कुत्ता था साला कसे काला कसे काला कमला उसको कहती कालू कसे कालू कसे कालू तो जो कहती करता कालू कसे कमला कसे कालू कसे कमला का था, था कुत्ता कसे कुत्ता कसे कुत्ता कमला का कुत्ता था साला कसे काला कसे कमला उसको कहती कालू कैसे कालू कैसे कालू तू जो कहती करता कालू कैसे कमला कैसे चोर था नाम था कुंदन कसे कुंदन कसे कुंदन चलला चुरा ने कालू कुंदन कसे कालू कसे कुंदन कुंदन ने कालू को पकडा लगा बांधने मुंह पर कपड़ा कसे कुंदन कसे कपड़ा कालू था कुंदन से तगड़ा कालू कुंदन पर हुराया कुंदन को कुछ समझ ना आया कालू ने कुंदन को काटा कालू ने कुंदन को काटा कैसे कालू कुंदन काटा पुलिस पकड़ कुंदन को ले गई पुलिस पकड़ कुंदन को ले गई और इस तरह काति कहानी खत्म हुई काति कहानी खत्म हुई काति कहानी खत्म हुई की कहानी अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार प्रवीन शर्मा और बच्चे धोनियंकन बटिलेंगलिंडो निर्मान सहयोग गीतिका उनियाल आलेक निर्मान निर्देशन वा ध्वनिसंपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C I E T N C E R T